शो टॉक सपना यह संसार नंबर 15 भीर भार से संत भाग लुकत है हरे हाँ पलटू सिद्ध को देखी संत जन थुकत है जीवन कहिए झूठ साच है मरण को रखो अजहू चेती ही। गहो गुरु सर्ण को भीड़ भार से संत भागी के लुकत है अरे हा पलटू सिद्धाई को देख संतजन थुकत है पलटू कहते हैं कि संत भीड़ भार से बचते छिपते भीड़भाड़ है किसकी बुद्धुओं की भीड़ों की हैं भीड़ें संत तो केवल उनमें रस लेते हैं जो शिष्य हैं जिनकी क्षमता झुकने की है और जिनका प्रण अपने को बदलने का है और जिनके जीवन में एक संकल्प उठा है जो कोई भी बाधा नहीं मानेगा और जिन्होंने तय कर लिया है कि जीवन रहे कि जाए लेकिन पंखों को खोलेंगे और सूरज की यात्रा करेंगे संत तो केवल शिष्यों के संसार के नहीं बाजार के नहीं भीड़भाड़ के नहीं संत तो केवल सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए मुझसे लोग आके कहते हैं कि आश्रम सबके लिए क्यों नहीं खुला हुआ है सबको आश्रम की जरूरत नहीं है उनके लिए निश्चित खुला हुआ है जिनको जरूरत है उनको कसौटी देनी होगी उनको परीक्षा देनी होगी मुस्लिम लोग कहते हैं कि आपसे हर कोई हर किसी समय आके क्यों नहीं मिल सकता इसीलिए कि अपात्रों की भीड़ यहां इकट्ठी नहीं करनी हर कोई हर समय आके मिल सके तो मैं पात्रों के लिए तो अनुपलब्ध हो जाऊंगा और अपात्रों की भीड़ से घिर जाऊंगा बहुत सी सीढ़ियां पार कर सकोगे तो ही मेरे पास आ सकोगे और जितनी देर करोगे उतनी ही ये सीढ़ियां और और बढ़ती जाएंगी मैं और दूर दूर छिपता जाऊंगा ताकि मैं सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध हो सकूं जिनको सच में ही जरूरत है अमृत को पीने की योग्यता भी तो संग्रहित होनी चाहिए तुम अपने गंदे पात्र लेकर आ जाओ क्या होगा पहले पात्रों को साफ करो भीड़भाड़ आने को उत्सुक उस होती उसकी उत्सुकता उस बस उत्सुकता होती कुतूहल होता है उसे कुछ प्रयोजन नहीं उसकी कोई खोज नहीं खोज होगी तो व्यक्ति दाम चुकाने को राजी होता है कीमत चुकाने को राजी होता है खोजो तो आदमी सब दांव पर लगाने को राजी होता है भीड़ कुछ दांव पर लगाने को राजी नहीं भीड़ तो उल्टा प्रसाद चाहती पंडित पुजारी भीड़ों में उत्सुक होते पंडित पुजारी भीड़ों में जीते संत और पंडित में भेद है संत छिप जाता है भीड़ भाड़ से संत भाग के थे अरे हां पलटू सिद्धाई को देख संतजन थुक थे और जब संत के जीवन में सिद्धियों का आविर्भाव होता है तो वह उन पे थूक देते जो संत सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगे वो बजारू है उसका कोई मूल्य नहीं उसका अस्तित्व के जगत में कोई अर्थ कोई महिमा नहीं कोई गरिमा नहीं हालांकि भीड़ भाड़ उसके पीछे खूब इकट्ठी होगी भीड़भाड़ मदारियों में रस लेती भीड़भाड़ तो तमाशाई है कहीं कोई ताबीज निकाल दे हाथ से कि धूल निकाल दे कि बस भीड़भाड़ को बड़ा रस आ गया है। कि कोई घड़ी प्रकट कर दे कि भीड़ के रस का क्या कहना कि भीड़भाड़ को भगवान मिले ये राख कहीं पर मिल जाती ये तो साधारण मदारी सड़क छाप मदारी निकाल देते इसमें कुछ भी नहीं है इसका कोई मूल्य नहीं मगर भीड़ की बुद्धि कितनी उसकी क्षमता कितनी उसकी समझ कितनी उसके पास आंखें कहां हैं पारखी की कंकड़ पत्थरों से राजी हो जाती संत जन तो हीरे बांटते मगर हीरे तो उन्हीं के लिए हैं जो पारखी पहले पारखी बनो तो संतों से मिलना हो सकता है क्या ले आया यार कहा ले जाएगा संगी कोई नाहीं अंत पछताएगा सपना यह संसार रैन का देखना अरे हां पलटू बाजीगर का खेल बना सब फेंकना ये जगत तो बस ऐसा ही है जैसे जादूगर का खेल बजाया डमरू जादीगर ने फूके मंत्र ऊंची लफाजी की बातें की झूठे आम उगा दिए वो सिर्फ प्रतीत होते है नहीं सम्मोहन है तुम्हारी आंखों को दिया गया धोखा है तुम्हें भरोसा दिला दिया इसलिए दिखाई पड़ रहा है मनुष्य के मन की एक महत्वपूर्ण बात समझ लेना उस जिस बात का भरोसा आ जाए वही उसे दिखाई पड़ने लगती है अगर तुम्हें भूत प्रेत में भरोसा है तुम्हें भूत प्रेत दिखाई पड़ेंगे तुम हर बात में से भूत प्रेत देख लोगे मैं एक गांव में कुछ दिन रहा मेरे साथ एक मित्र रहते थे वो बार बार कहते थे कारण अकारण कहते थे मैं भूत प्रेत नहीं मानता मैंने उनसे कहा कि तुम इतनी बार कहते हो इससे जाहिर है कि तुम भूत प्रेत मानते हो नहीं तो जरूरत क्या मैंने एक दफे नहीं कहा अगर भूतप्रेत है ही नहीं तो मानना क्या और नहीं मानना क्या है? तुम नहीं मानते ये कहते जरूर हो लेकिन लगता है भीतर कहीं मानते हो उस मान्यता को छिपाने की कोशिश में लगे हो उन्होंने कहा आप भी उल्टे आदमी आपकी उल्टी खोपड़ी मैं कहता हूं कि नहीं मानता और आप सिद्ध करना चाहते कि मानते हो मैंने कहा फिर ठहरो तो मैं जानता हूं कि भूत प्रेत कहां है आज ही रात निर्णय हो जाएगा उनका क्या मतलब मैंने कहा ये जो सामने मकान है इसके ऊपर की मंजिल पर तुम रात आज सो जाओ बस आज तय हो जाएगा सुबह पता चल जाएगा सुबह भी मैं समझता हूं नहीं हो पाएगी आधी रात में ही तय हो जाएगा अब कह तो फंसे थे एकदम से झुक भी नहीं सकते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत की बड़ी उपाधियां लेके आए थे पीएचडी थे अकड़ भी बड़ी थी कहा कि मैं मानते ही नहीं हूं तो मैंने कहा कि मैं विवाद भी नहीं कर रहा हूं कि तुम मानो जब है ही तो तुम्हारे न मानने से क्या होता है मैंने उनके सोने का इंजाम सामने के मकान में कर दिया सामने के मकान में कुछ भी नहीं था कैरोसिन तेल बेचने वाले एक आदमी के खाली डब्बे ही डब्बे भरे थे पूरे मकान में खाली डब्बों का ही जमाव था वो मेरे परिचित थे मैंने उनसे कहा कि भाई इतना कर दो उन्होंने कहा मामला क्या है मैंने कहा तुम इसकी फिक्र न करो मामला रात में ही जाहिर हो जाएगा जैसे जैसे सांझ करीब आने लगी पीएचडी के पैर के नीचे की जमीन खे सकने लगी वो मुझसे बोले क्या आप सच में मानते हैं कि भूत प्रेत होते मैंने कहा ये बात ही फिजूल है आज जब तय हो जाना है तो इसकी बात ही क्या करनी है? मैं तर्क में नहीं भरोसा करता अनुभव में सांझ होते होते हुते हुते उनका चेहरा पीरा पड़ने लगा उनके हाथ कपने लगे मैंने उन्हें देखा कि वो बाथरूम में बैठ के राम राम जप रहे हैं गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं जो भी उन्हें मालूम था हनुमान चालीसा जाते वक्त छोटी कितबिया ले जाने लगे उन्होंने कहा ये क्या है उन्होंने कहा हनुमान चालीसा उन्होंने किस, किस, किस लिए ले जाए जब भूत प्रेत होते नहीं तो हनुमान बेचारे क्या करेंगे इनकी जरूरत क्या उन्होंने कहा कि मैं तो यह हमेशा रखता हूं अपने पास भूत प्रेस से क्या लेना देना मुझे हनुमान से प्रेम है मैंने कहा तुम्हारी मर्जी गर्मी के दिन थे उनका बिस्तर ऊपर लगवा दिया और नीचे मैंने ताला डाल दिया वो कहने लगे कि चाबी तो मुझे दे दो मैंने कहा चाबी तो मैं क्यों दूंगा वो लोग जब रात चाबी मांगने फिर मैं क्या करूंगा उनका कौन लोग मैंने कहा वही जिनको भूत प्रेत कहते हैं आखिर वो चाबी मुझसे मांगेंगे तुमने तो हनुमान चालीसा रख लिया वो मुझे झंझट देंगे मैं सोना चाहता हूं शांति से चाबी उनको देकर मैं शांति से सो जाऊंगा उन्होंने कहा आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आती कैसी चाबी और कैसे भूत प्रेत मैंने कहा सब समझ आ जाएगा उनको ऊपर करवा उनको ले जाना पड़ा मुझे ऊपर नहीं तो हजार बहाने निकालते थे कि मैं अभी क्यों जाऊं अभी तो जल्दी है अभी तो मैं सोऊंगा भी नहीं मैंने कहा कि तुम मुझे भी सोना है 11 बजे उनके मैं ऊपर कराया। गर्मी के दिनों में खाली डब्बे टीम के हों तो वो सिकुड़ते फैलते उनमें आवाज होनी शुरू होती और डब्बों के ऊपर डब्बे लगे हों तो एक की आवाज दूसरे में और दूसरे की तीसरे में बस कोई बारह बजा होगा साढ़े बारह बजा उन्होंने एकदम चीख मारी वो मुझे पता ही था मैंने मकान मालिक को भी बिठा रखा था कि आज तुम खेल देखो चीख मारी मोहल्ला इकट्ठा हो गया ऊपर छज्जे पे खड़े एकदम कप रहे थर, -थर कप रहे मैंने उनसे कहा कि उतर के आ जाओ हम दरवाजा खोल देते उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ियों पर जा ही नहीं सकता वहीं तो हैं वो लोग और हद हो रही एक डब्बे में से दूसरे डब्बे में जा रहे हैं एक नहीं है हजारों मालूम होते मैंने कहा भाई और तो कोई दूसरा दरवाजा है नहीं निकालने का तुम आओ उतर के मैं दरवाजा खोल दूं नीचे सीढ़ियां तो उतरो उन्होंने कहा कि नहीं भूल के नहीं नसैनी लाओ यहीं से उतरूंगा नसैनी लाके दो आदमियों को चढ़ा के उनको पकड़ को उतारना पड़ा बुखार नक नकबाया तो 104 डिग्री बुखार पसीना पसीना हो रहे डॉक्टर को बुलाना पड़ा दवा दिलवाना पड़ी रात सुलवाया रात भर हनुमान चालीसा अपनी छाती से लगाए रहे फिर मैंने उनसे कहा अब आइंदा मत कहना कि भूत प्रेत नहीं होते तुम मानते हो कि होते उस मकान में कुछ भी ना था केवल टीन के डब्बे थे तुम पीएचडी हो इतनी तो अकल होनी चाहिए कि टीन के खाली डब्बे होंगे तो गर्मी में सुखड़ेंगे फैलेंगे खटर पटर होगी फिर एक दूसरे के ऊपर कतार बंद लगे तो खटर पटर एक दूसरे में जाएगी उन्होंने कहा कि अब तुम तो मुझे फिर दोबारा फंसाने की कोशिश मत करो अब मैं उस मकान में कदम नहीं रख सकता ऐसी कि सी पीएचडी की जान बची और लाखों पाए बुद्ध लौट के घर को आए उन्होंने कहा अब मुझे मुझे पक्का विश्वास है कि होते हैं अब आपसे मुझे विवाद नहीं करना इसी विवाद में मैं नाहक झंझट में पड़ गया फिर मैं उनको बहुत समझाने की कोशिश किया कि नहीं होते वो सुने ही नहीं तुम जो मान लो वो हो जाता है तुम्हारी मान्यता तुम्हारे चारों तरफ एक संसार निर्मित करती ना तो तुम कुछ लाए हो ना कुछ तुम ले जाओगे जो तुमने बना लिया है संसार बस मान्यता का है किसी स्त्री के साथ सात चक्कर लगा लिए वो तुम्हारी पत्नी हो गई खूब खेल खेल रहे हो बैंड बाजा बजा सहनाई बजी कोई भोंदू को पकड़ लाए और उसने मंत्र तंत्र पढ़ दिए और तुम्हें सात चक्कर लगवा दिए और गांठ बांध दी और बंध गई एक सज्जन मुझसे कहते थे उन्हें पत्नी छोड़नी मगर कैसे छोड़ें? गांठ बंद गई सात चक्कर लग गए मैंने कहा तुम पत्नी को लेवाला हो अगर वो भी राजी हो तो मैं सात उल्टे चक्कर लगवा दूं और गांठ खोल दूं और मंत्र तंत्र जितने तुम कहो उतने पढ़वा दूं उल्टे पढ़वा देंगे इस बार सो मामला खत्म हो जाएगा आखिर गांठ बंधी है ना तो गांठ खुल सकती सात चक्कर ऐसे लगाए उल्टे लगा लेना मंत्र तंत्र पढ़े थे पढ़वा देंगे उस दिन से वो यहां आए ही नहीं वो तो बात कर रहे थे जैसा कि सभी लोग करते हैं कि कोई सार नहीं संसार में पत्नी बच्चे मुश्किल हो गई उनने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना सुगम उपाय बताऊंगा क्यों उल्टे फेरे बैठ डाल लो क्या लेकर आए थे पलटू कहते हैं क्या ले आया यार कहा ले जाएगा संगी कोई ना अंत पछताएगा सपना यह संसार रैन का देखना यह सब अंधेरे में तुमने अपने सपनों का एक जाल बुन लिया है जिसको तुम संसार कहते हो ये सब टूटा पड़ा रह जाए ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाए बाजार उखड़ जाएगी मौत आएगी और तुम्हारा किया हुआ सब अनकिया हो जाएगा अरे हां पलटू बाजीगर का खेल बना सब फेंकना यह सब दृश्य जो तुम देख रहे हो माया के मोह के लगाव के आसक्ति के अपने पर मेरा तेरा कैसे लड़ लड़ पड़ते हो इंच इंच जमीन पर तलवारें ख जाती जिंदगी मुकदमों में बीत जाती और सब पड़ा रह जाएगा और मजा तो देखो जीवन कहिए झूठ सांच है मरण को पलटू कहते हैं ये जीवन तो तुम्हारा बिल्कुल झूठ है इससे तो तुम्हारी मौत कहीं ज्यादा सच मूर्ख अजहू चेत गहू गुरु शरण को अभी भी जाग जाओ इसके पहले कि मौत आए जाग जाओ यह सपने को सत्य ना समझो इस सपने के प्रति मर जाओ सपने के प्रति मर जाना सन्यास है और सपने के प्रति जो मर गया उसके भीतर एक होश का दिया चलता है लेकिन यह संभव है तभी तुम जब किसी गुरु के साथ जुड़ जाओ बुझा दिया जले दिए के पास सरका है तो ज्योति से ज्योति जले